मत रुदा देह रुदि आवरणी रकार की संज्ञा कितरे से रकार की अलग ई संज्ञा नहीं होगी क्या बार्थी ईर ना ईर ईर क्या विहती ईर कि संज्ञा ईर संज्ञा बाचिया ईत संज्ञा होने पर क्या सत लगे आगे से लोप इत संख्या लोप हो जाएगा क्या बचेगा रुद्री पियाने के बाद कर्त प्राप्त है उसके बाद करेगा रुद्रदिप्य स्नम रुद्रादि स्नम हो जाएगा स्नम के मकार की संज्ञा की सूत्र से सकार न रहेगा मिथुन से मिधच त्याग पर हो। रुद्र में अंत्योज कौन है वो के आगे रहेगा स्न न सपोपवाद सप का ही अपवाद है रू के आगे न आगे ध आगे ती रु के के न ध अग्र ती ध के आगे ती रहेगा तो सतो लग गया झर सत धो तो ध दो। फिर ध होने के बाद ध को ज्लाम जा जस जसी द हो जाएगा न को हो जाएगा न तो किस रूते से तो क्या बनेगा रुणध्धि धातु के ध को हो गया दीप कहाँ तो हो गया त हो गया ध रुण्धि रुद्रादिव्य यदि है रुद्रादिव्य बहुबली समासी रुद्र आदि ये शांति रुद्रादय रुद सु आदि सु बहुवीर समास होगा रुद्र के धकार को होना चाहिए झलाम जसुंते अंतर्वती बिहती मान करके धकार की पद संज्ञा पर झलाम जसंत से द हो जाना चाहिए मान लो भाई ऐ तो हो कंठ तालु ए दे तो ऐत एत और ऐत एत के तकार को द हो गया अंतर्वतीन बिहती मान करके झलाम जसंत हुआ ध को द होना चाहिए स्पष्ट करने के लिए नहीं दिया टिप्पणी में दे दिया है रुदादि भी तत्रत्र जस तम न कृतम स्पष्ट ज्ञान आयो अनुकार्य रुदादि तो रुदादि जो गुण है उसमें ध को ध करेंगे तो रुदादि भी हो जाएगा नहीं तो झलाम जसंत लगेगा तो ध को क्या होना चाहिए रुद्रदि में ध पदार्त में है सूखा जो समास में लोप हुआ और लोपन से पदा संज्ञा से स्पष्ट के नहीं गया तो क्या रूप बनी गया रुणधि रुद्रगर तस तस आने के बाद रुद्धाधि स्नम लगे, लगे, लगे। कहाँ पर लगे स्नम कहाँ लगता है? लगे लगे लगे है नहीं नहीं कहाँ स्नम पहले प्राप्त हो गया सबके स्थान पर सारे होने मात्र से याद रखाना चाहिए कर्त तो अर्थ सार्वधातु के परे जो कर्तरी सबके अपवाद हैं ना कर्ता में सार्वधातु के पर में हो तो रुदाधिवस न होगा केवल सार्वधातु को हो तो नहीं कर्मणी प्रयोग होगा तो नहीं कर्ता हो तो होना चाहिए सार्वधातु को होगा तो होगा आर्धात्व कार्य में लगेगा हैं तो तार्वधातुक ही आर्ध धातु की सार्वधात्व है मालूम भाई सूत्र से हा स्नाम हो जाएगा तो शान से रु न दु न ना में जो आ है ना है आ इसको लोप करने के लिए सूत्र आया है स्नसोर लोप स्न और अश् के स्न और अश् के स्न और अश् के लोप होगा स्न और अश का स्नसो में स्न और अश में स्न में आ अश में आ दोनों मिलकर अकस्म दिग्ध होना चाहिए स्नासुरा आलोप होना चाहिए स्नसु कैसे बना स्नो चल जाएगा तो काली सौ बचेगा वृत्ति केस को याद है स्नासुरालोप क्या नहीं सुर से बोलो हाँ स्नस अस्तिश्य स्न और ना में अष्टातु नष्क अकस्वी देखिए होना चाहिए नहीं क्या क्या होना चाहिए स्नासुरा लोप होना चाहिए वहाँ पर हो गया शक्ंद आदि से परलूप वच करके परलोप हुआ नहीं तो स्नाश हो जाना चाहिए स्नासुरलोप किंतु निमित्त तो क्या है पर क्या चाहिए सार्वधातु को कि सार्व धातु का था तो वहाँ क्यों नहीं लगा कीति ति कि नहीं तस् में सार्वधातु को पर में है कीति है गीति किस तरह है से इसे तस में लग गया सार्वधातु कि स्नाशुरोप न में अकर लोप हो गया रुंध अगर तस क्या सूत्र लग गया झस तथ धो ध झलाम झसी तो क्या बनेगा रुन्ध ध धो न के बाद द आगे ध एक सूत्र है धकार के लोप करने के लिए झरो झरसा ज्ञार। हाल से पर नकार से पर झर के लोप होगा सबन झर पर है नित्य करता है विकल्प से ये जिस पक्ष लोप हो जाएगा उस पक्ष में क्या बनेगा रुन्ध ध के पहले क्या बना रहेगा न जब लोप नहीं होगा रुन्ध ध के पहले क्या रहेगा दो, दो रूपन है ऐसे में पुस्तक में एक दिया है समझ लेना रुन्ध झो अंत अंत्य होने पर वहाँ सार्वधातुक पर मे गीते स्नस अल्ल हो जाएगा तो वहाँ बन जाएगा रुन्ध अगर अंत्य रुन्धंती क्या रूपन अभी तक रुणधि है एनधि बोल फिर रुनाधि रुंधा तो कौन बोलता है रुंधा आगे रुंधा दोना रुन्धती नहीं बी रुंधी का नहीं बोलते बोलो रुनाधि रुन्ध रुंध दो बनेगा आगे हाँ अभी एक एक रूप बना रुन्ध बोल देना धवा वाला कोई बात नहीं बोलो रुण आगे रुण्सि ध को खर्चे से त हो जाएगा क्या बनेगा रुणी आगे प्रथम पुरुष पुरुषोद्विवचन मध्यम पुरुष पुरुषोद्विवचन में रूप में क्या भेद सर्ग दोन में, में भेदे दोनमी भेद है कि दोन में विसर्ग है येदे भेद नहीं रुन्ध हाँ दिवचन बहुवचने भेद है मध्यम पुरुष बहुचन में कितने विसर्ग है रुन्ध आगे क्या मैने क्या नहीं नहीं आगे मैने चुन्दादी, चुन्दादी, चुन्दा, चुन्दा, चुन्दा, चुन्दा, चुन्दा। अच्छा ये आप उभयपदी है ये क्या है सर ते उभयपदी से आत्मनिपद मनेगा रू न धगरे तेम पता टेरे होता ते तो स्नासप लगेगा पूरा अल में लग जाएगा धक्कार के बाद तो तुसे झारस धोध झाला में झस झी झारूरी सबने विकल्प से क्या बनेगा रुधे क्या बनेगा आगे रुन्धा थे आगे रुन्ध से रुन्ध ते आत्मनिर्पन क्या बनेगा रुन्ध ते रुन्धते कौज बहुचन है हाँ सो एक वचन क्या बना दिवचन में आगे रुंधाते आगे रुन्थ से आगे रुंधाते थे रुन्धे आगे रुधे रुन्ध वे हाँ रुन्ध रुन्ध आदि में सब स्थान में जैसे रुंधा बन गया रुन्धे बन गया नकार गुणत्व नहीं होगा आटको पाऊन एवं नहीं हुआ क्यों एणध फिर कैसे लग गया लगे ऋणधिमे नत्व हुआ, में, नत्व हुआ में, नत्व नहीं में नहीं हुआ नचपदार्थ झा में नहीं प्राप्त नहीं यहाँ रुन्धमे नच पदार्थ से अनुसार अनुसार से ही परसवन पर्षवन क्या हो गया न परसवन करने के बाद नकारगुना करो अटकुबान सूत्र से क्या होता है क्या बोलते हैं हाँ जो न करने वाले सूत्र उसके दृष्टि से अनुसार से ही परसवन असित है हाँ रुन्धे आतन प्रद हो गया एक बार बोला आत्मनपत रुधे हाँ लीट ल कार में रोध धातु है परम पद्धति में क्या बनेगा रुरोध बोलो हतोदी कहीं लगता है ना रुरोध आगे रुरोधि उत्तम पर से एक चौ कितने बनेगा न उत्तम लग गया ना नहीं विकल्प से नित्य होता है नित हो नहीं हो गुण हो जाता है किस सूत्र से तो हाँ आत्मनिपद में क्या बनेगा रुरोधे बोलो लूट लकार में धातु अनिटे तो रू धा फुगंत गुण हो जाएगा धो के बाद तकारक हो जाएगा जैसा तो धो धो झलम झसझसी क्या रू बनेगा रुद्धा बोलो तनपद में जहाँ से रूप बनता है बोलो तो तो साथी तो तो तो रेट तो लकार में ईट के सूत्र से होगा नहीं तो क्या रूप बनेगा रोत से अति ध को क्या हो जाएगा खर्च से तुणों के सूत्र से होगा हाँ बोलो रोथ नहीं तो के रोलो पद में र लोट लकार में रुणध्धि था यहाँ रुणध्ध बनेगा रुणध्ध तातंग होने पर लोप हो जाएगा स्नासुर लोप हो लो जाएगा तो क्या बनेगा रुंधात बोलो रुण रुन्धात हैं तु आगे नहीं रुंधी हो जल भी हो जाएगा रुंध धि क्या बनेगा स्नासुरा अलप लगेगा हाँ रुन्धि आगे रुंधात रुन्धम रुंधा उत्तम पुरुष में क्या बनेगा रुणधानी रुणध रानी स्नासुराप नहीं लगेगा आड उत्तम तो से पीछा आठ पीते क्या बनेगा रुण धानी न तो होगा कौन से बचन रुन्दा, में तीन न बोलो फिर सुर से आत्मनिपति में बनेगा रुन्धे बनेगा क्या बनेगा यार रुन्धे रुन्धा क्या है नहीं रुंधता उत्तम <laughs> रुं, क्या बनेगा रुंधताम नहीं, नहीं। रुन्धा क्या बनेगा रुंधाम बोलो रुंधाम रुंधा रुन्धाता हृ रु आता रुंधताम बोलो रुंधाम वृंधा रुंधता ऋंथस्व रुंधम बनेगा बनेगा क्या फिर बोलो रु रुध रुन्धनताम रुन्धताम फिर बोलो रुन्धाम हो गया लौंग लकार में पशन पद में अरुण क्या मनेगा तीप का श्रवण होगा दीपिका तस्तकार से हल्या पर दीर्घा धक हो जाएगा बाबस जलाम्त हो जाए अरुण अरुण आगे तस आने पर क्या मानेगा अरुण धाम धाम धाम कहाँ से हाँ क्या बनेगा अरुंधाम आगे अरुंधन आगे ऐ अरुण अरुण अरुण बनेगा अरुणा अरुण अरुणा हाँ दस से खे हो जाएगा पहले देखो अरुण अगर सिपी सिपी कौन से इत से सी गया स रहेगा स रहने पर हल्ग्या में दे सूत्र स्लोप हो गया दंत में बासाने खरीच से झला में जैसे होगा द को सूत्र लगता है दस्य दस्य सिपिरु हो जाएगा विकल्प से तो बन जाए एक पक्ष में अरुण दूसरे पक्ष में अरुण दो रूपने अरुण अरुण अरुण दो हो जाएगा तीन हो जाएगा अरुण विसर्ग दूसरे पक्ष में अरुण अरुण आगे अरुण धम अगे अरुणम अरुणाधम आम मीपे पीपेल पर नहीं लग गया अरुणाधम अगे अरुण धुआ अरुण धुमा अतो दीर्घ गए नहीं सुर से बोलो तो नहीं आता है फिर बोलो सब बोलो अरुण अरुण हाँ तो दी कहीं लगता है ना उत्तम पुर लेकर देखा जल्दी सब लोग उत्तम पुर में क्या दिखाया है किसी को किसको <laughs> ठीक है और कोई है देना देखा नहीं आता नहीं हैं? ये ना नहीं ना ठीक है ना या ना हाँ आ, क्या बनेगा अरुण आत्म पद में अरुंध बनेगा क्या बनेगा अरुण ध है स्नासुरालोप आरुन, हो जाएगा क्या बनेगा अरुण अरुंध जस तथा ध्वध होगा फिर झलाम जस जैसे होगा झर जैसा उन्नी रूप हो जाएगा क्या रूप बनेगा अरुंध आगे, अरुण धाताम अरुंध वगैरह आताम अरुंधाताम आगे अरुंधत तो आगे अरुण अरुंधा अरुन्ध्व आगे, अरुन्धी ये अरुंध वगैरह अरुंधि अरुंध बाई बोलो सबसे अरुंधय कौन चाहिए दह दरुंधी अरुंधी हाँ विद्रे में परसम में क्या माने गया यासुडंगीते लोप होयसना सरल लोप क्या बनेगा रुंध्यात यासुटी के सकार समना होगा लिंग सलोपन सलोप हो सलो जाएगा क्या रो बनेगा बोलो रुंध्यात रुंध्यात काम रुंध्यात हैं ए रुंधियो सने फिर बोलो रुंध्यात रुंध्यात काम रुंध्यात रुंध्यात कितने साल में आसूट का शहर होता है कहाँ गया आत्मपद में क्या मानेगा रुन्धु अगर स्यूट तो सकार लोप हो जाएगा स्नाश हो जाए रुंधी तो बोलो आता में आता में थोड़ा शकरा आ जाता है क्या सुटती तो क्या थोड़ा सा आता है फिर बोलो तो, गुना क्यों वहाँ रोध रु, रुंधी आते, पर रुन्धि बोले ना हाँ अल, अल, पहले नहीं नहीं ये विधि नहीं चला है ना ए, पहले लॉट लग रहा भी गुण क्यों ना ये विचार कर लट लग रही लट लग रही क्यों है गुण नगुण क्यों नीते और बिदिली में स्नान होता है क्या में में स्नान होता है? तो फिर दोनों क्या भेदिली चला है था ना हाँ असली में क्या बनेगा स्नम होगा नहीं होगा क्या बनेगात हाँ बोलो आत्न पद में यहाँ रुत्सिष्ट बनेगा रुद्र स्यूट त्यूट की त्य हो जाएगा किस सत्य से लिंग सिंचा वातन में क्या धो खर्चे से त हो जाएगा बोलो भाई। भाई। लुंग लकार में चिल्ली को सिंच होगा क्या सूत्र लगे ईरी तो वाह को क्या होगा अंग तो रुद्र के उकार को गुण उ से होगा अंगित है तो क्या रू बनेगा धत् सरल है बोलो अनुपद तो में विकल्प से चली को स्विच होगा स्विच होने पर रोद्य उद्धि भद्रद्याच बुद्धि प्राप्त है निषेध करने वाले क्षेत्र क्या है बुद्धि हो तो क्या हो जाएगा अरउथ धाम अरौध अगर सीच का लोप झलू झली जस तथर दो दलाम जसी क्या बनेगा मानेगा अरौदाम सुर से बोलो अर अर खाली पुस्तक देख का रूप बोल से होगा से बोलो सुर से बोलो सी हाँ एक आत्मनिपद पद बनेगा पर्सम्ध हो गया आत्मनिपद में अरुद्ध सिच त तो। लिंग से चावतम पद से सिच कीते है झलो झल से लोप हो जाएगा सिच अरुद्ध हो गए तरस ततर धो क्या क्यारो बनेगा अरुद्ध आगे अरुद सातम आगे अरुश हाँ सो कहाँ से है अरुद्धम सुर से बोलो थास में सो आए बोला थे कितनी थास थास में क्या बने गया था बोलो अरुद्धा अरुधार्या, अरुद्धार्या, अरुधार्या, अरुद्धार्या, अरुद्धार्या, अरुद्धार्या, अरुद्धार्या, अरुद्धार्या, लिंग लकार में गुना होगा पुगंत लघुपत से एटी के सूत्र से तो क्या होगा अरो बोलो आतन पद बोलो तो रुधिर हो गया आगे भिदे बिदारणी भिदेर बिदारणी में रूपा लट लगार में क्या बनेगा भिन्न भिन्नती नहीं हैं? क्यों नहीं लगे जस में नहीं जसंत नहीं है क्या बनेगा रुन भिन्नती दो कारिंत कितने तो है एक तो लोप हो सकता है जरूर जरूस बने लगने होगा एक लोप हो जाएगा तो एक तो करेगा ये दो बार रूप दिया क्या दिया नहीं भिन्त भिन्नती भिन्त अगे सीद्मींद आतन बद बोलो लीट में बिभेद अनुपद में बीपी दे लूट लान में गुना होगा क्या रूप बनेगा भेता उत्तम पुरुष में क्या बनेगा आतन पद में उत्तम पुरुष में लकार में क्या बनेगा भेत सती मध्यमपुर से आत में मध्यमपुर <जिणगती>, से लोट लकार में भिन्न बोलो क्या बने आता है क्या बनेगा बरसूर से भिन्न बिंदी क्या बनेगा बनेगात क्या आ, क्या बनेगा पे लगा आठ पी थे आत्मनिपद बोलो भीन्दातान। भीन्दातान, क्या बनेगा भिन्न दी बोलो हाँ लंग लकार में अभिनद यहाँ भी दो बने अभिनत तो अभिनद दो बनेगा बोला आगे अभिनत अभिनत आगे अभिनता कितने रूपन एक विसर्ग रूप के सूत्र से होगा तो दस से क्या करता है रेप दो क्रू करेगा तो एक क्यों नहीं हुआ हाँ ये पूरा मालूम होना चाहिए ती परे रू हुआ दस चलगा शिप परे हाँ सुर से बोलो अभिनत अभिनत जोर से बोलो अभिनत अभिनता अभिनदम क्या बनेगा अभिन जोर के से हुआ डर लगता है तो आत क्या मानेगा अभिनत स्वर पूरा हो जाएगा बोलो अभिन तभीन्दाताम सरली अभी दभिन द आ, में क्या बनेगा में पर्शिम तो बिंदुर बोलो में कैसे बिदिली है ना विन्ध्यास्ता बोलो फिर आतनपद में भींदी तो भिंदी टांदी तिंदा आस्या तम भगा कौन बोलो तो नहीं पतासिष्ट उगन्ध गुणा होगा किस सूत्र से हाँ बोलो वित्त लुंगल रित लगे अंग पक्ष रू बोलो दो तीन रूपये में सुनाम हो गया क्या पहले पहला नहीं बोलो फिर मध्यम पोषे नहीं क्या बना एक रूप बने दो तीन में नहीं बने हैं हाँ ठीक है लोप लोप होता है क्या लोप नहीं होता तीप क्या लोप हुआ तीप क्या लुप हुआ नहीं हुआ हल्की आपसे क्यों लोप नहीं हुआ हल हा? क्यों नहीं दल नहीं हाँ दो हल उसके आगे और और कहाँ से है किसोत से हाँ हाँ एक रूप हो गया रित से विकल्प से हुआ जब अंग नहीं होगा तो सीज होगा शीच पर गुण वृद्धि क्या होगा किशोत से हाँ क्या रूप बनेगा अभैत शीत आगे स्टाम हो जाएगा हैं नहीं साताम नहीं अभित ताम झालो झल सी चिल्प पहुंच जाएगा हाँ बोले सुर से अभैध सीत झालो झाली कहाँ लगा ताम तम तो, तो हाँ ये हो गया परेशम पद में गुण या बुद्धि क्या हो गया एं? क्यों नहीं होगा लिंक स्विचा वात से कौन हो कि होगा सिच स्विच किस लिए कि जला दिए होने से जला दिए हाँ तो स्विच का लोप करने के लिए क्या सोच रहा है रस्सा दंगा जलो झली अब दकार को खर्चे से त्य हो जाएगा क्या रूप बनेगा अभी त आगे अभित्ता। आगे, अभित्ता। आगे? अभित्ता। आगे? अभित्ता। लेंगे में अभित सिया तो बोलो अभित सिया अभेद इसे प्रकार कहानी लट बोलो छिन्नती क्या छिन्नसी क्या बोला हाँ छिना बोलो जोर से आत उत्तमपुर से क्या क्या क्या बनेगा? बनेगा? बोलो। शुरू से बोला। दे। में क्या बनेगा छत्ता लेट में छत सती पद में लोट छत सती लोट लू बोलो पर उत्तमपुर में छिन्नदानी बना आत्म पद बोलो छिंदातांग्री बोलो लंग लक अचिनत अचिनद अचिन्तांगन चलते पद बोलो चलती क्या बनेगा आगे बोलो अचिंदाता में क्या मानेगा छिंदेत छिंद्या क्या मानेगा छिन्द्यात छिंद छिंदेव छिंद आयु नहीं क्या बनेगा छिंदेव उत्तमपुर में हाँ आत्मनिप्रद बोलो क्या बनेगा हाँ बोलो असल में छेद्या आतन पद में छेदिष्ट बोलो ढम किसम वाला क्या टवर का छिद सिद्धम ये हो गया परसम पद में लुंग ला हो जाएगा ईतु आंग क्या बनेगा अच्छी ना ना अच्छी दत्त बोलो जब सीज होगा क्या बनेगा वृद्धि अच्छे शीत बोलो अच्छे तम रूप चंद नहीं बोलो हाँ बोलो अच्छे आत्मपद में गुणबुद्धि नहीं सिचालोप हो जाएगा क्या बनेगा अचित्त आगे अचित्त बोलो अचित्त सर नहीं अच्छे दम आगे लुंग हो गया लिंग में पुगंध पुगन्दुण अक्षेत स्यत आतपद में अच्छेत स्यत बोला आतंकपद बोलो ये सबसे सर सरल है ना लिंक लग गया ओम लता बसा ने